दोनों में बहुत प्रेम होता है दोनों अलग नहीं रह सकते तो सारस पक्षी का जोड़ा था एक ब्याज कई दूर बहेलिया शिकारी ने तीर मारा और उस जोड़ा में जो पुरुष जोड़ा था नर जोड़ा नर नर था वो मर गया वो तड़पने लगा छपटाने लगा खून से लतपथ शरीर पड़ा हुआ है और उसके पास में जो दूसरी मादा सारस थी वो बिल बिला रही है उसकी कराहट को इस महात्मा ने बाल्मीक जी महाराज ने देख लिया जैसे ही वाल्मीकि जी महाराज ने इस क्रौ पक्षी का क्रंदन देखा खून से लतपथ तड़पती हुई लाश को देखा तो हृदय में करुणा भर करुणा भर गई व्रत में दुख का प्रवाह आ गया और अचानक अंदर से उस दुख के अंदर से कोई कविता किसी ने कहा है फिर ही होगा पहला कवि आह से निकली होगी कविता जब तक व्यक्ति के अंदर दुख का वेग नहीं आएगा तब तक गीत का जन्म नहीं होता है तब तक काव्य का जन्म नहीं होता है शोक श्लोकत्मागत ये शोक ही श्लोक बनता है अंदर का विरह वो कविता बनकर के गजल बन करके सैर बनकर के काव्य बन करके बाहर आता है और जो दुनिया में जितना ज्यादा सताया गया है वो उतना ऊंचा कवि बन गया है चाहे तुलसीदास हो चाहे कबीर दास हो चाहे मीरा हो चाहे रेदास चाहे निराला हो चाहे महादेवी वर्मा चाहे शेक्सपियर क्यों ना हो जो दुनिया में जितना ज्यादा सताया गया है वो उतना ऊंचा कवि हो गया है शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि बहुत काले कालीदास जी महाराज के बारे में कहा जाता है बहुत काले दुनिया की उपेक्षा और तुलसी बाबा की तो आप जानते हैं कहां से टोकर खा करके कहा पहुंच गए तो तो जो दुनिया के द्वारा जितना ज्यादा त्रास पाएगा वो उतना ऊंचा कभी बन जाएगा इनके अंदर से बस अपूरा करते हैं एकदम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की उस क्रौ युगल को तड़पते हुए देखा तो महात्मा के हृदय में करुणा का भाव आ गया और अचानक वाणी से श्लोक निकल गया निषाद प्रतिष्ठा अगम शाश्वती स्रोच मिथुना मबधी का यही नहीं रुके महात्मा इसी श्लोक के उनको पता नहीं किस लोग बन गया है मां निषाद प्रतिष्ठा मगमह शाश्वती समाह एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं वस्त्र उतारते जा रहे हैं स्नान के लिए नदी में प्रवेश कर रहे हैं गोता लगा रहे हैं निकल करके बाहर आ रहे हैं तो मां निषाद प्रतिष्ठात्व मगम शाश्वती समाह यथ क्रच मिथुना दे कवधि काम ऐसा चल रहा है जब हमने एक बार महामृत्युंजय का जप किया कुछ संख्या में उसका ऐसा अभ्यास हो गया अपने जीवन का छोटा सा अनुभव बता रहे हैं कि सोते सोते जग जाए तो वो महामृत्युंजय का मंत्र चलता रहता था नहा रहे तो खा रहे तो हमको बड़ी हंसी आती थी संध्या में गायत्री मंत्र जपना है और जपते जपते वो चल रहे भाई साहब महामृत्युंजय उन दिनों हम आज के भैया महामृत्युंजय पीछे पड़ गया तो पीछे इतना हो जाए इतना डूब जाए मैंने एक ऐसे महापुरुष को देखा है सोने के बाद भी जिनकी माला चलती रहती थी एक ऐसे महात्मा को देखा है कि जो सो गए हैं और पंखा चल रहा है देखा है आपने साहित्याचार्य जी महाराज सोने के बाद भी पंखा चलता रहता था और उनका पंखा चलने का मतलब है कि कविता बन रही है बाएं हाथ से उनका पंखा चल रहा है और सीधे हाथ से लिख रहे हैं इतना अभ्यास था कि सोने के बाद भी पंखा चल रहा है उनको देखा कि सोने के बाद भी माला चल रही है खरनाटे भी आ रहे हैं और माला भी चल रही है ये अभ्यास ऐसा हुआ कि रोम रोम से श्लोक और ध्यान देकर के सुना तो चकित हो गए अरे भाव क्या था इस श्लोक का अरे ओ निषाद अरे ओ बधिक अरे ओ आखेटक अरे ओ शिकारी तुमने निरपराध निरागस इस क्रीड़ाशक्त पक्षी युगल को मार दिया जाओ तुम अपने जीवन में कभी सम्मान को प्रतिष्ठा को सुख को प्राप्त ना हो अरे इन निरपराध जीवों की हिंसा करने वाले पापी बधिक को कहीं सुख और चैन नाम मिले महापुरुषों ने कहा इतनी बात नहीं है इस श्लोक में तो बहुत गहराई भरी पड़ी है ये बाल्मीक रामायण का श्लोक माने पूरी बाल्मीक रामायण की कथा का सूत्र है मां निषाद माने हे राम मां माने लक्ष्मी मां लक्ष्मी सीता जी सा मां लक्ष्मी निशीदती यस्मिन मान्य साद हे हे सीतानाथ नाथ तुम शास्वती सना प्रतिष्ठान अगम अरे हे राम तुम हजारों हजार वर्ष तक प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाओ कुछ क्यों बोले यज क्रोंच मिथुना दे का मवधि काम मोहितम तुमने मंदोदरी और रावण रूपी इस युगल में से कामाशक्त रावण को मार करके लोग का हित किया कामेन मोहिता है कामेन मोहित काम मोहित कह का रावण ये कामाशक्त होकर के पर के प्रति दुर्भावना रखने वाला दुष्ट था इस पापी को मार करके किसी महापुरुष से लोगों ने प्रश्न किया महाराज पंडित कौन है कहा जो विद्वान हो जो प्रश्नों के उत्तर दे सके आदि आदि सके बोले नहीं महाराज जो व्यक्ति संसार की समस्त माताओं में अपनी मां की झांकी का दर्शन करे जो व्यक्ति दुनिया की संपत्ति में मिट्टी की भावना करे सोना भी पड़ा है तो उसके लिए मिट्टी जैसा है जो व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों में भगवत भाव रखे अथवा अपनी भावना करे व्यक्ति पंडित है यह पश्यती सब पंडित मातृवत हमारी भारतीय संस्कृति का इतना उदात्त भाव था दुनिया की समस्त माताओं में अपनी मां की भावना करे मातृवत पर और पर द्रिव्यु लोष्ठव दूसरे की संपत्ति दूसरे के धन में मिट्टी की भावना करे मिट्टी का डला है मेरे काम का नहीं है आत्मबत्त सर्व देशों और दुनिया के लोगों में न शत्रु माने न मित्र माने सबको अपनी भावना से देखी कि मैं ही तो हूं वो व्यक्ति पंडित माना जाता था इस रावण ने भारतीय संस्कृति के सबसे पहले सिद्धांत का उल्लंघन किया इसने संसार की माताओं में बुद्धि नहीं रखी भोग बुद्धि कर ली ये भगवती जगदम्बा का आराधक होने पर भी इसके जीवन में दुर्भाव आ गया आ गई इस वासना से बासित अंत करने वाले पापी कामा इस दुर्दांत दानव प्राय रावण को मार करके आपने संसार को सुख दिया है शांति दी है हैाम तुम्हारा यश जब तक सृष्टि रहे तब तो तक बना रहे बोले सिया बंद्र भगवान जी महाराज आए ब्रह्मा जी ने कहा महात्मन बहुत अच्छा हुआ मत छंदा देव ते ब्रह्म प्रवृत्ति यम सरस्वती मेरे मानसिक संकल्प के कारण तुम्हारे मन में एक कविता का उदय हुआ है तुम भगवान राम के पावन चरित्र का निरूपण करिए और चिंता मत करना समाधिना चेष्टितम तुम तो केवल लिखते चले जाओ बाकी काम तो मैं करता जाऊंगा तुम तो केवल माने ये केवल इनके लिए नहीं है हमारे और आपके लिए भी संदेश है तुम तो केवल निमित्त तो बन जाओ गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि निमित्त मातरम भव सभ्य तुम निमित्त भर बन जाओ काम तो हो चुका ब्रह्मा जी ने कहा कि रामकथा तो लिख गई अब तुम बाल्मीक निमित्त बन जाओ आप और हम भी इस संसार ये ठीक है चारों ओर अंधेरा है चारों ओर आधुनिकता की आंधी चल रही है इस आधुनिकता के चाकचिक की चकाचौंध में लोग अंधे जैसे हो गए हैं दुनिया की परवाह मत करो अपने जीवन में कोई ऐसा दीप जलाओ जिस दीप के प्रकाश में कुछ लोगों को भी यदि उजाला मिल गया राह मिल गई कोई सनमार्ग सनमार्ग मिल गया तो हमारा ये प्रयास सफल होगा भगवती माता गायत्री के मंदिर के विषय में भी यही भाव है ये मंदिर जगह जगह जहां बने ये आध्यात्मिक दीपक होते हैं दुनिया की ठेकेदारी नहीं है सूर्य के प्रकाश में कोई पाप करता है कोई पुण्य करता है सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता करने वाला अपने अनुसार फल पा लेता है तो जो मंदिर हैं, ये भी आध्यात्मिक दीपक हैं और ये प्रकाश देते हैं अब चिंता ये करनी है कि इन दीपकों के प्रकाश को निरंतर बनाए रखना है तेल भरा है बाति अच्छी है पात्र बहुत अच्छा है नहीं कोई आंधी का झोंका इसको बुझाने की कुछ कुचेषा ना करें हम इतने निमित्त बन जाए कि ओट करने वाले वर्ग बने रहें अपनी सेवा के द्वारा अपनी श्रद्धा और समर्पण के द्वारा जैसे हम घर को अपने समाज को और काम और, और जगह हम टाइम देते हैं यहां दें हमारी आने वाली नई पीढ़ी को इन मंदिरों से संदेश मिले ये सनातन धर्म की जड़े हैं और ये सनातन धर्म के महावृक्ष आने वाली पीढ़ियों को छाया दें, फल दें ईंधन दें सुरक्षा दें इसलिए इन मंदिरों की परंपराओं को जीवित बना रहना चाहिए ये बहुत भाग्यशाली हैं हमारे जितने भी भाई सब लोग बैठे हैं जिनका भी थोड़ा भी समय मंदिर के माध्यम से समाज सेवा को भगवान की सेवा को और हमारी इन परंपराओं के पोषण को लगता है वो सब पुण्यात्मा है सब वंदनीय है आप सबके हृदय में विराजमान में भगवान श्री राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन करते हुए आज अपने वाणी को यही विराम दो कल भगवान राघवेंद्र सरकार के अवतरण का दिवस है और कथा जैसी भी आगे बढ़ेगी ऐसी आनंद के साथ में बढ़ते जाएंगे दो भगवान नाम संकीर्तन करें श्री राम जय राम जय जय राम।, राम, राम।, राम ये मंत्र वैदिक मंत्र है आनंद रामायण का मंत्र है और और सबसे बड़ी बात बताऊं ये मंत्र वास्तव में महाराष्ट्र का मंत्र है समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी महाराज को इस देश में उस महात्मा ने उस जमाने में 1400 सौ मठ की स्थापना की आप दास बोध कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ के देखना 1400 सौ मठ की स्थापना की और अपने दास बोध में लिखते हैं कि हमारे मठ का मठाधीश केवल भोजन करने वाला और भजन करने वाला नहीं होगा हमारे मठ का मठाधीश सनातन धर्म का प्रहरी संरक्षक होगा सेनापति होगा उन्होंने उन्होंने कहा कि ये हम ये भारतवर्ष की संस्कृति को अनुप्राणित करने वाला मंत्र है भारतवर्ष में स्वराज की संस्थापना के मूल में श्री राम जय राम जय जय राम तो आप भावपूर्वक इस मंत्र का ये संकीर्तन भी होता है और महामंत्र भी है संकीर्तन के ढंग से तो ये लोग करें भाई हम तो श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय धर्म सम्राट स्वामी श्री कलपात्री जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की गायत्री माता की हर हर महा तो अर्पण करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य यजमान आरती के लिए आगे आ जाएं और सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आरती के दिव्य दर्शन करेंगे सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे सभी भक्तगण खड़े हो जाएंगे हमारे गायत्री सेवा समिति के मुख्य सेवाधारी आरती में आगे आ जाएंगे मुख्य सेवाधारी जो वेदमाता गायत्री मंदिर के हाजी से थोड़ी ज्वालामे नम सौच्चारा गंदाक्षरस्वाणी क्षमा Ba ba ba ba ba ba. समीहसे स्त्री दीवाभिवंदनम विश्वात्व यदू यद समीसे तदू नोपय कुर शुयाप्यौ भयशुवीया शांतिरा शादी शांदरा शादी शांति शांति आराध्य नारायण व शा श्या शाति मंदपुष्पाजली शिवजल